शिवपुराण रुद्रसिहता सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी जिस समय तुलसी जो वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्ट करता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूर्ण तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणिक ग्रहण करो क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सतीसाद भी नारियों में रत्न स्वरूपा है ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले सतीसात भी तुलसी तो ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है यह तो देवताओं असुरों तथा दानवों का मान मर्जन करने वाला है दूसरी तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ठ विहार कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तो भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी संत कुमार जी कहते हैं मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए तब दानव शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया जो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा सनत कुमार जी कहते हैं महर्षे जब शंखचूर्ण ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोग से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तमन करने लगे फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए शंखचूर्ण ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असु असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूर्ण को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। एवं तो था ही। उस समय असुर राज्य पर अभिशिक्त होने के कारण वह विशेष रूप से शोभा उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके अतः वे समरभूमि से भाग चले और जीन होकर यत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे उनकी स्वतंत्रता जाती रही, दानोराज शंखचूर्ण ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर सोम सूर्य अग्नि यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूर्ण समस्त देवताओं असुरों दानवों राक्षसों गंधर्वों नागों किन्नरों मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्यान्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूर्ण बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा उसके राज्य में न अकाल पड़ता था न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था आज व्याधियाँ भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी जो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी उत्तम उत्तम मणियों की खदाने थी समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे थरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था केवल देवता भ्रातृरोहवश दुख उठा रहे थे मुने महाबली शंखचूर्ण गोलोक निवासी श्रीकृष्ण का परम मित्र था साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था पूर्व पूर्वशापवश उसे दानों की जोनि में जन्म लेना पड़ा था परंतु दानों होने पर भी उसकी बुद्धि दानों की सी नहीं थी